अपना में कार्य तो कराता भी नहीं है इसका विस्तार करते हैं है तो न कर्तृत्म न कर्मा लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य लोकती न कर्म फल संयोगयोग स्वभावस्तु प्रवर्तोक प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते प्रभु लोकस्य कर्तृत्व न सृजति न कर्मा प्रभु लोकस्य न कर्तृत्व न कर्म सृजी करता है न कर्म फलस्य कर्म फलस्य ही वास्तव वा नहीं तो फिर कैसे होता है कह प्रवृत्त स्वभाव तो प्रवृत्ते स्वभाव है, है।, है अविद्या है अनादि वही माया है वही प्रवृत होती है टीका में यद्यपि लोकस्य से कर्तृत्व न सिजेती थी में जो कर्तृत्व भान होता है उसको परमात्मा सृष्टि नहीं करता है इसलिए कार्य नहीं किंतु रथ शकट आदि कुरता रथ शकट आदि करते हुए बनाते हुए करता होगा कारित्व नहीं तो आत्मा तो करता होगा एक आशंका है न कर्मा कर्म नहीं कर्म के साथ भी आत्मा का संबंध नहीं तथातृवत्व दुष्परिहर तो भोग भो फल से होगी आत्मा फलदन सेत्मा न कर्म फल कस्य प्रवर्तकत्म प्रवर्तक कौ तदा हाँ सभावस्त प्रवर्त कुरु भाष्य में न कर्तृत्व कुरु इति सतह कुरु इति कुरुसे परमात्मा किसको प्रेरित करता है तुम करु स्वतः कुरुत्म नहीं सृष्टि करता है ना भी कर्मी रथ घटप्र कर्म ईप्शी तथम कर्म कर्तरीक्षित लोक रथ प्रसादी कर्म की सृष्टि नहीं करता है लोकसभा सृजटी का उत्पाद उत्पाद प्रभु रहा नहीं करता है टीका गुरु ऐसे करो ऐसा नहीं करता है रथदीना कर्म है है है रथादि कर्म भी करता ठीक सा देहादिस्वामीन प्रभु रितव लोक र न सृजते आत्मा देहादि सामित्यनु भोजित ये प्रभु का देहादि देहादिवा इसलिए प्रभु लोकस्य रथ रिफलन संबंध में न सृजते फल के साथ संबंध भी नहीं आत्मा सृज नहीं करता है इसलिए आत्मनो भोजित भी नहीं भोजतृत्व प्रत्याचे नृतव संयोग जिसने क्या उसे फल के संबंध सृष्टि करता है ऐसा नहीं न करना फल संयोगम सुज के साथ संबंध चतुर्थ पादम स्वभाव प्रवृत्त इसकी व्याख्या करने के लिए शंकोत्तर अवतारे थी शंका का उत्तर रूप से भाष्य में यदि किंचित शो न करो ते न कर आत्मा कुछ न करता है न कराता है दे आत्मा कस्तरी कुरन कार्यन से प्रवर्त कर्ता करवता एक प्रवृत् तो कौन होता है प्रश्न है उत्तर है स्वभावस्तु स्वभाव स्वभाव स्वस्व स्वीय भाव अविद्या अविद्या लक्षण अविद्यालक्षण अविद्यालक्षण अविद्या उसका स्वरूप वो प्रकृति वही माया प्रवर्तते <coughs> स्वभाववाद स्तरी इतिहास के बात करती स्वभाव कहेंगे तो स्वभाव से सब होता है बिना कारण ये एक स्वभाववाद कोई कार्य कारण आदि कुछ कल्पना नहीं वो स्वाभाविक हो जाता है जगत बन गया और स्वभाव से बन गया ऐसे ईश्वर माने क्या जरूरत है ये स्वभाववाद है ऐसे जगत ठंडा है बर्फ ठंडा है अग्निगर्म है स्वाभाविक है ऐसे जगत अपना बन गया ईश्वर क्यों मानेंगे तो स्वभाव कहें तो फिर इसे स्वभाव आदि आपत्ति ऐसा संख्यानिक व्याख्यान करते नहीं स्वभाव कार्य तो अभिद्यालक्षण प्रकृति माया नहीं स्वभाव प्रकृति विद्या तों तों, माया इतम वो वैश्विक न्यायिक कुछ देते प्रकृति है विद्या का अभाव और विद्या विद्या का अभाव ज्ञान होने के पहले ज्ञान का अभाव वही ज्ञान होगा इसका विदास करने के लिए यह अभाव रूपण ही अभाविलक्षण है माया इतम साक्ष सप्तमी वक्ष करेंगे इसलिए उत्तर प्रधान विलक्षण संख्या लोग प्रधान एक मानते है उससे विलक्षण है माया दैवी इत्यादि ऐसा गुण इत्यादि वक्ष आगे कहेंगे देव से दैवी संख्या लोग जो प्रधान मानते स्वतंत्र मानते किंतु ये जो माया है वो परमेश्वर से यम देव दैवी स्वतंत्र नहीं अनिर्वोचनीय है माया वो सत्य नहीं संख्य लोग प्रधानों को सत्य स्वतंत्र मानते जल लोग कर्तृत्व भक्तृत्व ऐश्वर्यानी आत्मनो अविद्याता उक्त आत्मन कर्तृत्व ऐश्वर्य प्रभु सन्न अविद्या से के ईश्वरे समस्त व्यापारस्य वा दुरीत सुखृतहां भगवान्दत्ते मदेकसर मृती कर्मकर्वाण दुष्कृतापनोदन अनुरा प्रत्येक तो अभी शंका कल यह अंतर्गत हो गया कर्तृत्व अभिधाकृत जो सम्पूर्ण कर्म फल इच्छा त्याग करके कर्म करता है सं्यस्त समस्त व्यापारस्य से स्व्यापार त्याग करके तब एक परमात्मा एक है शरण जिसका तब एक शरण से उसका दुरीतम द्वित पाप और पुण्य तद तो अनुग्रहार्थम भगवान आधत् भगवान उसके पाप पुण्य ग्रहण कर लेंगे उसके ऊपर अनुग्रह ग्रान करने के लिए क्योंकि पाप पुण्य जब तक रहेगा उसका फलभोग करना पड़ेगा जन्म मन संसार को प्राप्त करेगा कल्याण नहीं होगा इसलिए भगवान उसके पाप पुण्य ग्रहण कर लेंगे इस शंका करते है क्यूँकी भगवान ऐसे सोचेंगे मत एक शरण हो मत द्वितीय कर्म करवानो में ही उसका शरण मेरे पीट के लिए कर्म करता है इसलिए उसका दुष्कृत्यादि अपनोदन अनुग्रह अपनो अपनो मैं दुष्कृत आदि से पुण्य पाप अपनोदन अपनोदन है निवृत्ति के द्वारा उसको मैं अनुग्रह करना सही अनुग्रह करूं अनुग्रह मैया प्रत्यय भक्त आदि से प्रत्यय ईश्वर को होगा इसलिए पुण्य पाप ग्रहण करेंगे ईश्वर इतना संख्य शन पर सोपी परमार्थ तो नास्ती अभिक्रहता तो परमार्थ तो नहीं आत्मा अभिक्र इसलिए परमत नहीं ये कहते हैं पर नादत्ते कसि पापत्ते न सुत विभु अज्ञावृत ज्ञान तेना महत्ति जंतव अज्ञाने ज्ञानं कस्यचित् पाप न आगते दादा तो आंग लगा आंगल ग्रहण जाता है ग्रहण नहीं करता है नुकृत न पाप न तो पुण्य ज्ञान अज्ञाने आवृतम अज्ञान से ढका गया तेन गंतव्य मोह्यंती उसके कारण अज्ञानी के कारण मोह को प्राप्त करते करो मैं कराता हूँ भ्रांति से ही कल्पना करते वास्तव नहीं इसे आठ टीका में, में एक पंक्ति छूट गया कथम तरी भक्ता न अनुग्राह ईश्वरस्य इति ईश्वर तक कथंतरी भक्ता ईश्वरीय कथंतरी भक्ता है ईश्वरअ्रह तो करने वाला भक्त अग्राह तक से उसका उत्तर अज्ञात ज्ञान तेन मुह्यं जनता अज्ञान के कारण ज्ञान ढका गया इससे मोह को प्राप्त करते कि मैं अनुग्रह है, ईश्वर अनुग्रह तो मैं करता भक्ता इस प्रकार है टीका में पूर्वा अक्षराणी व्याख्या आ गया पहले भाष्य में न आदत्य का तो न च नक्त से आदि भक्त का भी पाप पुण्य ग्रहण करते ऐसा नहीं कस पापम नच च एवं आदत्य सुकृतम भक्त ही प्रतितम पुण्य कर्म उसको परमात्मा लेते ये भी नहीं किम तरी भक् पूजादी लक्षण यागदान नवम आदि प्रयुजा में पूर्वार्धगता अक्षरा व्याख्याय नागत्य कस्य पाप न चुकृत पुण्यपाप ग्रहण नहीं करते पूर्वाधगत अक्षर की व्याख्या होगी अगे आकांक्षा उत्तरार्थम् उत्तराधम अवतरेच्ठ शंका उत्तराध का अवतरण करके व्याख्यान करते भाष्य में पहले किमर्थम संतरी वक्ते पूजा दि लक्षण भक्त लोग पूजा आदि लक्षण आगदानादिमादिक क्यों करते ये शंका है उसका उत्तर दिया अज्ञान ज्ञान अज्ञाने नाबत्तम ज्ञान विवेक ज्ञान विवेक विज्ञान अज्ञान से तो अज्ञान मोहक प्राप्त करतेयामी करता हूँ करवाता हूँ भोक्षे भोजयामी भोग करूंगा भो कराता हूँ इतव मोहम ग अविवेकना संसारी लोग मोहक प्राप्त करते है क्योंकि ज्ञान अज्ञान से आवृत है ये अज्ञान से ही सब ये कर्तृत्व जितने प्रती है अपना अभिक्रह निष्क्रमें कोई धर्म नहीं निर्विशेष है अज्ञान से इसे भ्रांति प्राप्त करते हैं नारद जी अज्ञाने नाम अनाद्य तरी सर्वेशा अनाद्ध ज्ञान व्यामोहभा संसार निवृतिरते त्राह अनाद ज्ञान आवृत अनाद अनाद ज्ञान आवृत ज्ञान अनादृत ज्ञान तस्वान आवृत ज्ञान सौखान अना ज्ञान से आवृत मन से व्यामोपोहा व्यामोहा ऐसे पाठ पाठी टीका मोहापोहा अपोहिवृत्ति नहीं होगी ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होगी क्यूँकी ज्ञान तो अज्ञान से ढका गया उसके कारण ब्रह्म है व्यामोह का अपोह अनुभूति नहीं होगी तो ब्रह्म निभूत नहीं है करता भोगता ऐसे ब्रह्म रहेगा वो तो संसार अनुभूति संसार की अनुभूति कैसे होगी ऐसे शंका उनसे आगे कहते हैं ज्ञान ज्ञान प्रकाशयति प्रकाशयति तत्परम् तत्परम् शितमन तेजाद ज्ञान प्रकाशयर प्रकाशय तो तु ज्ञानसे और आत्म अज्ञानम ये नाशितम आत्म विषय अज्ञान ज्ञान से इसका नष्ट हो गया आदित्यवज ज्ञानम तो परम प्रकाश आदित्य जैसे प्रकाश करते हैं सबको इस प्रकार ज्ञानम तत्परम प्रकाशिति सब परमात्मा तत्व को तो परम प्रकाश करता है ज्ञान वस्तु तो सबको प्रकाश करता है ज्ञान प्रकाशतिष्य ज्ञान न तो ये अज्ञान आवृता मुहय तद तो तो ज्ञान यंतना विवेक ज्ञान आत्म विषय नाशीत आत्म अज्ञान आवृता अज्ञान से ढके हुए मोह प्राप्त करते जंतु तद जिन ना ना ज्ञान जिनजंतु का विवेक ज्ञान नाशित विवेक ज्ञान विषय आत्म विषय आत्म विषय आम्रम्ञान से नाशित आत्म नवती है त्यवत्त यहाँ मृत सूर्य सब रूप को, को प्रकाश करते तथा ज्ञान जेय वस्तु सर्व प्रकाशय तत्पर परमार्थ तत्व ज्ञानम ज्ञम सर्ववस्तु प्रकाशित ज्ञान ज्ञान सब प्रकाश करता है परमार्थ तत्व ज्ञानम प्रकाश करता है परमार्थ तत्व को प्रकाश करता है ज्ञान सब को भी प्रकाश करता है ज्ञान ये करता ज्ञान को प्रकाश करता है सर्व परमार्थ तत्व है सब का रूप प्रकाश करता है तम ज्ञानम प्रकाश ज्ञाने करता जैसे आदित्य प्रकाश करता है ऐसे ज्ञानसों को प्रकाश करता है किसको प्रकाश करता है सर्वम वस्तु सब वस्तु को प्रकाश करता है तत्परम परमार्थ तत्व ही सब कुछ है उसको प्रकाश करता है ज्ञान और ज्ञान अष्ट से ज्ञान से परमार्थ वस्तु का प्रकाश होता है और ज्ञान निवृत्त से ज्ञान से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है लोगो को ज्ञान प्रकाश ज्ञान से ही का प्रकाश होता है ऐसा जिनका ज्ञान हो गया और ज्ञान हो गया विदूषा विदूषण अंतरंगा विद्यापरिपाक टीका मेरा पूर्णते सर्वं सर्वगा तो पूर्ण जेय से वस्तु तत्पर जेय वस्तु ही तत्मी विशेषण परमार्थ तत्त्व ही जेय वो कर्म है वो करता नहीं करता है ज्ञान ज्ञान सब ज्ञान को प्रकाश करता है तदिष्ट परमा तत्व तत्म पर विदुषा विषण अंतरंगाणी विद्या परिपाक साधना ज्ञानी और विविध से जो ज्ञान चाहते है विद्या परिपाक विद्या के परिपाक है संशय विपरी निवृत ज्ञान परोक्ष ज्ञान उसका साधन उप दीदीक्षु उपदेश करना चाहते उत्तर श्लोक से अपेक्षितम पूरे उत्तर श्लोक के लिए जो अपेक्षित है उसका पूरा करते भगवान परम ज्ञान प्रकाशितम ज्ञान से प्रकाशित है पर ब्रह्म परम ज्ञान प्रकाशितम ज्ञान अलग नहीं ज्ञान प्रकाशित पर्रह्म है तदुद्धस्तम तत्परायण गचं पुनरावृत्तिवृत्ति ज्ञान निर्धतकृत्ति तदबुद्धय तत्पय तद पर ब्रह्म लेना जो ज्ञान प्रकाशित ब्रह्म है तदबुद्धय तस्मिन् बुद्धि ये उनकी जिनकी बुद्धि उसमें स्थित है ब्रह्म ब्रह्मी जिनकी बुद्धि स्थित है वो तदात्मान तदरूप हो जाते है क्योंकि परब्रह्म है आत्मा ये तद्ब्रह्म ब्रह्म आत्मा ये शांत तदात्मा अहम सिंह ब्रह्मा ज्ञान है ब्रह्म आत्मा है निष्ठा तस्मिन् ब्रह्मणि तनिष तस्मण निष्ठाषावेशनरावृत्ति गुस्ता पाप ज्ञान से नष्ट होगी ज्ञान निर्धत कलमस ओ, प्राप्त करते, पुन्यावुत्य नहीं, तो में, तस्पर पर्रम्हण बाह्य विषय आपह्य गतावृत्ता श्रवण मनन ध्यान अनुष्ठु साक्षात्कार ते तथा प्रथम विसन विभाजते तदु्दय तस्मिन बुद्धि ये शांत है तत्बुद्ध है तस्वीन परमार्थ तत्व जो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित पुरुष के माया परश्विन ब्रह्मणि, परश्विन ब्रह्मणी बुद्धि कैसे रहेगी बाह्य विषय अपोह्य बाह्य विषय को छोड़ करके गता बुद्धि तस्वीन गता बुद्धि तस्वीन ब्रह्मणी गता ब्रह्म में गई बुद्धि गई मतलब बाह्य विषय को छोड़ करके गता प्रभुता होगी कैसे ब्रह्म विषय प्रवृत्ति होती श्रवण मनन निधि प्रवृत्ति श्रवण मनन निधि ये साधन सबसे पर ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आत्मा द्रष्ट्य श्रोतव्यो मंत्यो निधि घर दार नि श्रवण मनन निधिध्यासन ते ही कितने बार करना ब्रह्म सूत्र में आवृत्ति रसकृत बार बार उपदेश करने से बार बार आवृत्ति करनी है साक्षात कर तक ही उसकी आवृत्ति करनी चाहिए जिसको और कुछ नहीं चाहिए साक्षात करना ही है तो श्रवण मनोनिध्यासन आवृत्ति करते ही रहे श्रवण काली में भी मनन निध्यास न करे मनन खाली श्रवण करे मनन नहीं करे बिल्थ श्रवण मनन ऐसी करते करते तो अभ्यास करने ऐसी श्रवण काल में भी मनन हो जाता है श्रवण काल में मनन होने पर संसा नष्ट होने पर अधिकारी को निर्धि ब्रमाकार वृत्ति भी श्रवण समय में हो जाती वही श्रवण है मनन निधि की बन जाती तो श्रवण मनन निधि आसन की आवृत्ति असकृत अनुष्ठित बार बार अनुसरण करने पर बुद्धि पर ब्रह्म में स्थित होती साक्षात्कार लक्षण बुद्धि साक्षात्कार लक्षण स्वरूप ऐसा बुद्धिया ऐसे बुद्धि जिनकी स्थिति हुई ते तथा तथामत तथा तदबुद्धय गुद्धि तदु तरी बुद्धा जीवो बुद्धव्यम ब्रह्म जीव ब्रह्म भेदागम हो श्यार्ता पूर्वी बुद्धा ज्ञाता हो गया जीव और बुद्धव्य ज्ञ हो गया ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म को जानेगा जीवो ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा तो ब्रह्म हो गया ज्ञ ज्ञाता हो गया जीवो बुद्धा ज्ञाता अज्ञे हो गया बुद्धवे ब्रम तो जीव ब्रह्म ऐसा नित्या। नहीं तदात्म ज्ञान ते कि तदा ब्र तत्म तदेव परम ब्रह्म आत्मा ते तदात्मन नहीं कल बुद्धि बोधव्यम वस्तुत नेदोस्त अंगीकृत वह चे बुद्धित्व बोधव्यत्व ये कल्पित है बुद्धित्व भी अविद्या के कारण बुद्धित्व जीवन में जो ज्ञातृत्व है अविद्या के कारण अंतकर्ण अवचन में वस्तु तो बोध है अंतकर्ण वृत्ति अवचन चैतन्य वृत्ति प्रतिकूलित चैतन्य वृत्ति का आश्रय है अंतकरण अंतकर्ण के साथ जीव का तादाद होने से वृत्ति मत के साथ इक्यात उसमें बुद्धित्व वृत्ति ब्रित्य बुद्धि मत वृत्ति को ज्ञान माना वृत्तिमत हो गया बुद्धा उसके साथ जीव का कागज मोहन से उसमें बुद्धित्व कल्पित है शुद्ध स्वरूप में बुद्धित्व ने उपाधि को लेकर के बुद्धित्व ने और बुद्धव्यतम बुद्ध विषयत्व बोध ही शुद्ध स्वरूप बुद्धा रूप से और बुद्ध विरूप ऐसी सर्वत्र एक ही चैतन्य अंत विशिष्ट हो गया उसको प्रमाता कहते हैं और अंतः अंतकरण के वृत्ति से संबंध होने से वृत्ति प्रतिपलित चैतन्य वृत्ति आवचण चैतन्य हो गया उसको प्रमाण कहते और विषय आवचण चैतन्य को प्रमेय चैतन्य कहते एक ही चैतन्य प्रमाण चैतन्य चाहितना, प्रमेय चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य तीन नाम से व्यवहार होते है तीन उपाधि को लेकर के विषय को लेकर के प्रमेय चैतन्य और विषयाकार वृत्ति को लेकर प्रमाण चैतन्य और अंतगण बुद्धिमत जो अंतगण तदुपाति तद उपाधि कौन से परमात्म चैतन्य ऐसे व्यवहार होते एक ही चैतन्य ही वास्तव है उसमें उपाधि को लेकर के बुद्धि ऐसे व्यवहार होता है तस्तु तो तो न भेदोस्त भेद नहीं अंगीकृत मान करके व्याख्यान कर तदेव परम ब्रह्म आत्मा ये तदात्मा न टीका नंदन देहादो आत्मा अपनीय ब्रह्मे एव अहम अस्मतीदनुष कर्म प्रतिबंध न सिद्ध्य विशेषा आदत्ते शेह इंद्रिया आत्मा को देह का आत्म अहम मनुष्य स्थूलो हम कृषोमी देह में आत्मबुद्धि अहम पशा जान इंद्रिया में अहम जानी निश्चय में बुद्धि में ऐसा आत्माभिमान अज्ञान है अज्ञान के कारण अभिमान है उसको हटा करके ब्रह्मी एव अहमअान ये कैसे होगा ब्रह्मी एव ब्रह्म में है केवल नहीं ब्रह्मणी एवं ब्रह्म तो में ये तो देहादि में अहम बुद्धि के कर के अमअ ऐसे अवस्थान दृढ़ निश्चय शब्द से खाली कहे अहमअ किन्तु हम कहते में अहम बुद्धि ये अवस्थान नहीं होता है श्रवण मनन करके संसया नष्ट होने पर दीर्घ का काल अब निजी ध्यान अभ्यास करने पर ही ब्रह्मी एव अवस्था नहीं तो ब्रह्मो आत्मा से मिला हुआ अहम कहते समय जल से चित मिला हुआ है अहम शब्द से अहम शब्द थूल देह से ले करके चैतन्य तो स्व मिला करके अहम शब्द प्रयोग करते तो ब्रह्म तो है ब्रह्म के बिना जीवन ही अधिष्ठान चैतन्य तो है किन्तु उसके साथ अध्यस्त देह इंद्रिय सूक्ष्म शरीर आदि भी है उसको निभूत करके केवल शुद्ध ब्रह्म अस्मी ऐसे ज्ञान है ब्राह्मणी अवस्थान तो देहादि आत्माभिमान रहते हुए अहम ब्रह्म अस्मी चिंतन करते समय ब्राह्मणी अवस्थान नहीं होता है ब्राह्मणी ब्रह्म ब्रह्म भिन्न देहादि में भी तो देहादि में अवस्थान केवल होगा देहादमी आत्माभिमान को चुनने पर यह कैसे होगा तुष्ट मान कर्म प्रतिबंध अनुष्ठ मान कर्म है कर्म से प्रतिबद्ध तो हो जाएगा तो कैसे ब्रह्म में अवस्थान होगा न सिद्ध थी इतनी अन्य विशेषण लेकर व्याख्या करते भगवान भाष्य कारण तनिष्ठा तृतीय विशेषण है निष्ठा निष्ठा का तो अविवेष तात्पर्य सर्वाणी कर्मा सं ब्रह्मणी अवस्थान ये शांति तन उसमें निष्ठा है अविन्वे वही तात्पर्य सब को छोड़ छोड़कर केवल ब्रह्म में ही स्थिति और कुछ व्यापार नहीं केवल ब्रह्म में स्थिति देहधारण के लिए भोजन आदि व्यापार भिक्षाटन करते हुए भी चिंतन करके चलता है लक्ष्यार्थो को चिंतन करके स्थूल शरीर चल रहा है उसमें अंतकरण है अंतकरण में चैतन्य का प्रतिम्ब हो रहा है चिरावासन जीवो जैसे लगता है और व्यापक चैतन्य सर्वावस्था में एक है मैं बिंब रूप हूँ व्यापक चेतना हूँ मेरा प्रतिब ऐसे अंत करण में दिखता है देह चलता है घटस्थानीय में निष्क्रिय ऐसे अनुसंधान करते हुए व्यवहार करते समय भोजन करते समय वार्तालाप दूसरे को देखना छोड़ करके अपने स्वरूप चिंतन करके के, आदि व्यवहार करे ऐसे करने पर ही अभिनव तत्परता होने पर ही तनिष्ठ होता है तनिष्ठा सर्वाणी कर्माणी सब व्यवहार इंद्र सब छोड़ करके ब्रह्मी एव अवस्थान से तन तो होता है टीकामी तथा तो तो निष्ठा शब्द दर्शन विवक्षित अर्थमा निष्ठा शब्द का अर्थ करते निष्ठा के नितरा स्थिति अभिनवेश देहादि अभिनव आग्रह मनुष्य मोटा पतला अभिनवेश छोड़ करके मनुष्य तो बुद्धि जब तक तो हे तब तो तक तो देहादमी अहम बुद्धि तात्पर्य तथ ही पर बस देहादि को छोड़ करके ब्रह्म ही हूँ और कुछ नहीं ऐसे बार बार चिंतन करके अभ्यास करने से निष्ठा होती है पुरुषार्थान्तर अपेक्षित अपेक्षा प्रतिबंधा कथम यथोत ब्रह्म में अवस्थान पारयति तह अन्य पुरुषार्थ कुछ करने के लिए अपेक्षा है उसे प्रतिबंध होगा ऐसे ब्रह्म में अवस्थाने कैसे सिद्ध होगा तत् तत्परायणाश्च और कुछ नहीं है पुरुषार्थ और कुछ करने का कर भी नहीं जिसका कुछ करने का है वो पर की प्राप्ति नहीं कर सकता है जब तक ऐसा मन में संकल्प है मैं पर प्राप्त करके यह करूंगा यह करूंगा ये करूंगा संकल्प रखता है बोलता नहीं अन्य किन्दर से संकल्प रखता है तो ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा नहीं ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा है तभी और कुछ भी नहीं चाहे ब्रह्म प्राप्त करना है जो ब्रह्म प्राप्त कर लेता है उसके बाद उसको कुछ करना नहीं रहता है बाकी नहीं रहता है तो ब्रह्म प्राप्त कर लेने से सब कुछ हो जाता है यदि तो ब्रह्म प्राप्ति के साथ और क्यों आगे ऐसा करूंगा आगे ऐसा करूंगा छिपा करके भी क्यों संकल्प रखना कुछ संकल्प है तो कोई ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी पूरा संकल्प त्याग करें सर्व इच्छा नाम पर त्यागे दुखों का नृश्य इच्छा ही दुख ही संकल्प रखे एक संकल्प के पीछे बहुत संकल्प होते हैं तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन नहीं हो सकता है पूरा इसे तत्परायन तत्परायन क्या है तदेव परम आ, परम अयनम ये तत्परायण परम अयनम सबसे आश्रय बरागति परागति वही प्राप्त करना कुछ नहीं बहुत तो ते तत्परायण केवल आत्मरत केवल आत्मनि रती ये आत्मा में ही रती भाई विशेष नहीं आत्मा में ही बस सर्वदा तो चिंतन करे यथोक्ता अधिकारी नाम परम पुरुषार्थ से उत्तर ब्रह्म अतिरिकात न अन्यत्र आसक्ति ऐसा जो अधिकारी है हमेशा ही उसमें बुद्धि तदात्मगता निष्ठा करते हैं परम पुरुषार्थ से उत्तर ब्रह्म परम पुरुषार्थ तो ब्रह्म ही है उस अतिरिक्त कुछ नहीं मुख्य अतिरिकात न अन्यत्र आसक्ति अन्य किसी में आसक्ति है नहीं अद्वितीय ब्रह्म है सब सपन में तत्मथ्या तो प्रपंच मिथ्या समझ करके मिथ्या में सागर इच्छा करे तो सत्य की प्राप्ति ज्ञान कैसे होगा सत्य को समझे मिथ्या को त्याग करके सत्य में निष्ठा करनी चाहिए अन्यत्र नहीं तात्पर्या केवल आत्मरत है केवल आत्म निर तिर केवल शब्द विषय में नहीं विषय मिथ्या है मन में तरंग इच्छा होने पर मिथ्यात् भावना करके उसको हटाए नु यथोक्त विशेषण बताम वर्तमान देह पाते देहात कथ्मण अवस्थान आस्था शक्य थे तत्र विशेषण तदुद्धयमस्तन निष्ठा तत्परायण काशेषण वाले मुमुक्षुह पर ही वर्तमान देह पाते वर्तमान देह सामा आगे फिर देहात अन्य देह प्राप्त करने उसमें व्यग्र हो गए तो फिर ब्रह्म में अवस्था तो नहीं कैसे होगा ये सर्द समाप्त दूसरा सर्व मिलेगा वो जदि रहे तो ब्रह्म में अवस्था नहीं कैसे होगी ऐसा कहते नहीं गच्छन्ति ते गई ये शाम ज्ञाने नाशित नहीं आ, ये शाम ज्ञाने नाशितम आत्मन अज्ञान ऐसे ज्ञान से जिनका अज्ञान नष्ट हो गया ते गति एवं विधा अपुनर देह संबंधम आगे <coughs> पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करते अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं जिनका ज्ञान नष्ट हो गया अपुनर देह संबंधम पुनर देह संबंध को प्राप्त नहीं करते पुनर्देह संबंध न पुनर्देह सम्बन्ध अपनर्देह संबंध प्ली देह संबंध प्राप्त नहीं करते कौन ज्ञान निर्द कति संसार कारण दूरीता प्रसर से दुर्वार न अपन इतिहास संसार कारण दूरित आदि अज्ञान यदि है तो संसार प्राप्त होगा संसार से प्रसर चलेगा दुर्बार उसका वारणा नहीं कर सकते न अपन सिद्धि अपन कैसे होगी ऐसा संक्रांत से कहते ज्ञान निर्द ज्ञानेन ज्ञान निर्धथ नाशीत कलमस पापादि संसार कारण दोष ये ज्ञान निर्दृत कलमश यत यथोक्न ज्ञानेन ऐसे ज्ञान अहम ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म जो कर्तृत्व आदि नहीं है निर्विशेषे संशय विपरीत रहकर ज्ञान से अज्ञान निर्दत तो नष्ट हो जाता है निर्दत तो नाशित तो कलमस कलम से क्या पाप है ये केवल पाप नहीं पाप आदि संसार का कारण दोष पाप पुण्य संसार का नहीं उसका मूल कारण है ये सो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं ये उक्त विशेषण सम्पत्तिया दर्शित फलशाल आसान श्वास भावित मनवात सम ये विशेषण है तदुद्ध है तदात्मान तत्परायण दर्शित फलशाल दर्शित है फल है अपनावृति की प्राप्ति इसको प्राप्त करना कौन प्राप्त कर सकता दर्शित कल कौन होगा आश्रम अंतर श्वासित जो अन्य आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वान वो आश्रम धर्म जैसे विधान है वो करना पड़ता है आसन धर्म नहीं करे तो प्रत्यवाह होता है तो प्राप्त कैसे करेगा और आश्रमांतर धर्म नहीं करे केवल विचार करे वो भी शास्त्र विरुद्ध है आसना श्वास संभव नहीं होने से केवल यति कह करके सन्यासी सर्व कर्म संस विधिवत करके केवल तब तो चिंतन करे तब तो प्राप्त कर सकता है ऐसा मानते भगवान भाष्यकार कहते यथय ज्ञान त्यर्थ ज्ञान निर्दार तो यथय विधिवत कर्म त्याग करके ही उसके चिंतन करना है जिनके लिए कर्म विधान नहीं उनके लिए तो विधिवत त्याग भी नहीं जिनके लिए कर्म विधान उनके लिए कर्म त्याग भी, कर्म त्याग विधि विधिवत करके स्थित होकर के आत्मचिंतन करना चाहिए संयास से श्रवण कुछ करके श्रवण आदि करे नहीं तो जिसे विहित विधर्म अवश्य करना चाहिए तदेव अपनरावृत्ति साधन तत्व तदवे प्रश्नद्वारा ग्छती अपनावृत्ति अपनावृत्ति का साधन हो गया तत्व व तत्वज्ञान के स्पष्टीकरण इस करने प्रश्न के द्वारा विवरण करते ज्ञानेन नाशित आत्मन अ्ञान ते पंडिता कथम तत्व पश्यंती उच्य ज्ञान से आत्मनो अज्ञान नाशित ज्ञान से आत्म विषय अज्ञान अज्ञान आत्मा में आशित है और आत्मा उसके विषय उसका, उसका नष्ट हुआ पंडित है, वो ही पंडित है कथम तत्व पश्यती तत्व परमार्थ तत्त्व कैसे दिखते देखते है विद्यानयपन्नी विद्यान सम्पन्नी ब्राह्मण गविहस्ति ब्राह्मणे गवि हस्ति सुनिच्व स्वेच्व स्वभागे समदर्शिनः समदर्शिन पंडिताशि विद्यानय समी ब्राह्मणे गति सुनिच्व स्वभागे पंडिता सदर्शि ्रंगो भ